श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ पंद्रह साधना चाहिए केवल शास्त्र रटने से नहीं होता मैंने विद्यासागर को देखा वह पढ़ा लिखा खूब है परंतु अपने भीतर में क्या है उसने नहीं देखा बच्चों को पढ़ा लिखा कर ही उसे आनंद मिलता है ईश्वर के आनंद का स्वाद उसने नहीं पाया केवल पढ़ने से क्या होगा धारणा कहा पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता महिमा संसार में कितने ही काम है अवसर कहाँ मिलता है श्री कृष्ण क्यों तुम तो सब स्वप्न बतलाते हो सामने सागर देखकर लक्ष्मण ने धनुष लेकर कहा था मैं वरुण का वध कर दूंगा यही समुद्र हमें लंका नहीं जाने दे रहा है राम ने समझाया लक्ष्मण यह जो सब देख रहे हो यह स्वप्न अनित्य है न अतएव समुद्र भी अनित्य है और तुम्हारा क्रोध भी अनित्य है मिथ्या को मिथ्या के द्वारा मारना भी मिथ्या है महिमाचरण चुप हो रहे महिमाचरण को बहुत से पारिवारिक काम करने पड़ते हैं और उन्होंने परोपकार के लिए एक नया स्कूल खोला है श्री राम कृष्ण महिमा से शंभु ने कहा मेरी इच्छा है ये रुपये सत्कार्य में लगाऊँ इस्कूल दवाखाना खोल दूं, रास्ता घाट तैयार करा दूं। मैंने कहा निष्काम भाव से कर सको तो अच्छा है परंतु निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है न जाने किस तरफ से कामना निकल पड़ती है तुमसे एक बात और पूछता हूं, अगर ईश्वर तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम उनसे कुछ स्कूल अस्पताल दवाखाने ये सब मांगोगे एक भक्त महाराज संसारियों के लिए क्या उपाय है श्री राम कृष्ण साधु संग ईश्वर की बातें सुनना संसारी मतवाले हो रहे हैं कामने और कांचन में मत हैं मतवाले को भात का पानी थोड़ा थोड़ा सा पिलाते रहने पर वह अच्छा हो जाता है उसे होश आ जाता है और सदगुरु के पास उपदेश लेना चाहिए सदगुरु के लक्षण हैं जो वाराणसी गया हो और वाराणसी जिसने देखी हो उसी से वाराणसी की बातें सुननी चाहिए केवल पंडित होने से नहीं होता जिसे यह बोध नहीं हुआ कि संसार अनित्य है उससे उपदेश न लेना चाहिए पंडित में विवेक और वैराग्य के रहने पर ही वह उपदेश दे सकता है समाध्यायी ने कहा था ईश्वर निरस है जो रस स्वरूप है उन्हें बदलाता था निरस जैसे किसी ने कहा था मेरे मामा के यहाँ गौशाले में बहुत घोड़े हैं सब हंसते हैं संसारी मतवाले हो रहे हैं वे सदा सोचते हैं मैं ही यह सब कर रहा हूँ और घर द्वार यह सब मेरा है दांत निकालकर कहता है इनके स्त्री आदि के लिए फिर क्या होगा मैं न रहूँगा तो इनके दिन कैसे कटेंगे मेरे स्त्री को और मेरे परिवार को कौन संभालेगा राखाल ने कहा मेरी स्त्री की फिर क्या दशा होगी हरमोहन राखाल ने ऐसी बात कही श्री राम कृष्ण इस तरह नहीं कहेगा तो क्या करेगा जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है लक्ष्मण ने राम से कहा भाई बड़े आश्चर्य की बात है साक्षात वशिष्ठ देव भी पुत्रों के शोक के से विकल हो रहे हैं राम ने कहा भाई जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है भाई ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ जैसे किसी के पैर में एक कांटा लगा है वह उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटे ले आता है फिर उस कांटे से कांटा निकालकर दोनों कांटे फेंक देता है अज्ञान कांटे को निकालने के लिए ज्ञान कांटे की जरूरत होती है फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों कांटों को फेंक देने पर जो कुछ रह जाता है वह विज्ञान है ईश्वर है इसका आभास मात्र लेकर उन्हें अच्छी तरह जानना पड़ता है और उनसे खास तौर से बातचीत की जाती है यह विज्ञान है इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है भाई तीनों गुणों से पार हो जाओ इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या माया को अपनाना पड़ता है ईश्वर सत्य है संसार अनित्य है यह विचार है अर्थात विवेक और वैराग्य है और उनके नामों और गुणों का कीर्तन ध्यान साधु संग प्रार्थना ये सब विद्या माया के अंदर है विद्या माया जैसे छत की ऊपर वाली कुछ सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी उठने ही से छत है छत में उठने का अर्थ है ईश्वर लाभ विषयी लोग मतवाले हो रहे हैं कामने और कांचन में मत हो रहे हैं होश नहीं है इसीलिए तो इन लड़के लड़कों को मैं प्यार करता हूँ उनमें कामने कांचन का प्रवेश अभी नहीं हुआ आधार अच्छा है ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं संसारियों में काटे चुनते ही चुनते सब साफ हो जाता है मछली नहीं मिलती संसारी लोग ओले की चोट खाए हुए आम के सदृश होते हैं यदि तुम उन आमों को ईश्वर को अर्पण करना चाहते हो तो उन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेना पड़ता है परंतु फिर भी ऐसे फल बहुत कम पूजा में चढ़ाए जाते हैं परंतु उन्हें यदि चढ़ाना ही पड़े तो ब्रह्म ज्ञान के सहित अर्थात तुम्हें यह समझ लेना पड़ता है कि सब कुछ ईश्वर ही हुए हैं श्रीयुक्त अश्विनी कुमार दत्त तथा श्रीयुक्त बिहारी भादुड़ी के पुत्र के साथ एक थियोसाफिस्ट आए हुए हैं मुखर्जियों ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया आंगन में संकीर्तन का आयोजन हो रहा है जो ही खोल बजा श्री राम कृष्ण घर छोड़कर आंगन में जा बैठे साथ ही साथ भक्तगण भी उठ गए भवनाथ अश्वनी का परिचय दे रहे हैं श्री रामकृष्ण ने अश्वनी की ओर इशारा करके मास्टर से कुछ कहा मास्टर और अश्विन में कुछ बातें होने लगी नरेंद्र भी आंगन में आए श्री रामकृष्ण अश्विनी से कह रहे हैं इसी का नाम नरेंद्र है